आध्यात्म युद्ध कांड, सर्ग आध्यात्मरामणयुद्धकांड पंचदसर्ग तथाद रात्यपराक्रम सर्वसपत्समुम मंदिर मुतम मित्राय वाणरेंद्रा सग्रीवाय प्रदीयता सर्वे सुखवासा मंदराणी प्रकल्पय तब सत्य पराक्रमी भगवान राम ने भरत जी से कहा मेरा सर्वसंपत्ति युक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानर सुग्रीव को दो तथा और सबके लिए भी सुखपूर्वक रहने योग्य महल बत बताओ रामेण समादिष्टो भरतस्य तथा करोत उवाच च महातेजा सुग्रीव राघवा दूतां विक्रमा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने वैसा ही किया फिर महादेव जी फिर महातेजस्वी भरत जी ने सुग्रीव से कहा श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों का मंगलमय जल लाने के लिए तुरंत ही शीघ्र गामी दूध भेजिए प्रेस सुग्री भोजाबुवंत मरुस्तुत अंगदेणम चे गाय ग जलपूर्णा सातकुंभक सनय आनीत तीर्थसल शुघ्नो मंत्रिह राघवशाषेका वशिष्ठा नवेदयत ततस्त प्रयत वृद्ध वसीो ब्राह्मण सह रामनमे पीठे मसी तत वशिष्ठो वामदेव जावातमस्था वाल्मीकि तथा चक्रो शर्वेरामिषेचनम कुशाग्र तुसुक्तुष्पगंध जलद श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने वैसा ही किया तब सुग्रीव ने जाम हनुमान अंगद जी सुषैण को भेजा वे तुरंत ही वायुवेग से जाकर सुवर्ण कलशों में जल भर कर ले आए उनके लाए हुए उनके लाए हुए तीर्थ जल को मंत्रियों के सहित शत्रुघ्न जी ने भगवान राम जी के अभिषेक के लिए विश वशिष्ठ जी को निवेदन कर दिया तब ब्राह्मणों के सहित वयोवृद्ध जितेंद्रिय वशिष्ठ जी ने सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर बैठाया और फिर वशिष्ठ वामदेव जाबाली गौतम तथा वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियों ने अति प्रसन्न होकर कुश और तुलसी के सहित पवित्र गंधयुक्त जल से श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया अभ्यसीचंद्रगुश्रेष्ठ वा सुसुवोथा ऋत् ब्राह्मण श्रेष्ठ कन्या सहमस दैवत मसी स्थिति लोकपाल सुवद्भिषणस्था फिर ऋत्जों श्रेष्ठब्राह्मणों कन्याओ और मंत्रियों के सहित उन महर्षियों ने आकाश स्थित देवताओं तथा अपने अपने गणों के सहित चारों लोकपालों के स्तुति करते हुए सही के रसों से भी श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का किया था छत्र जग्राशुन पांडुर शुभम सुग्रीवराक्षसेंद्रौ तौ तो। दधा श्वेतरे मलाम से कांचनी वायुर्द वावचोदि सर्वत्न सयुक्त मणिकांजन भूषि ददौ हम नरेन्द्रा स्वयं सक्रस्त भक्ति प्रज प्रजगुदेव गंधर्वा नृतुचाव तो सरो ग उस समय शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के ऊपर अति सुंदर श्वेत छत्र लगाया और सुग्रीव तथा विभीषण ने श्वेत चमर धारण किए इंद्र की प्रेरणा से वायु ने सुवर्णवयी माला दी और फिर स्वयं इंद्र ने भी अति भक्तिपूर्वक महाराज राम को एक संपूर्ण रत्नों से युक्त और मणि तथा सुवर्ण से विभूषित हार दिया तदनंतर देवता और गंधर्वों ने गान प्रारंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी देवद्व यो दो पुष्प ब्रष्टे पपा नो नौ दुवादल श्या पद्मेक्ष क्षण रविकोटिप्रभा युक्त कि विराजित कोटिकंदर्पल्यम पीतांबरसृत्याभरणस दिव्यचंदन लेपनम आयुताद्वजुनंदनमे सीनाना सीता कांचन सर्वो भरण मां के सन्निभां रत्नो भरणसपित रनोपलकं भोजा वानालिंग संसितम् सर्वातिशय सौ भाज्यम दृष्टि भक्ति सहितो सहित शंकरो शंकरनंदनम सर्वे वणे युक्तुम समुचक्र तथा आकाश से देवदियों के घोष के साथ पुष्पों की वर्षा होने लगी फिर नमीन दुर्भा दल के समान श्याम वर्ण कमल दल के समान विशाल नयन करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त मुकुट से सुशोभित करोड़ों कामदेवों के समान कमणीय पीतांबर परिवेष्टित दिव्याभरण भूषित दिव्य चंदन चर्चित हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज रघुनाथ जी को अपनी बाई ओर करकमल में रक्त कमल धारण किए बैठी हुई सर्वभूषण विभूषिता सुवर्णवर्णा सीताजी को अपनी बाई भुजा से आलिंगन किए देख पार्वती जी सहित भगवान शंकर भक्तिभाव से भरकर समस्त देवताओं के सहित स्तुति करने लगे नमोस्तु राय सशक्ति कामल कोय कि भूषणाय सिंहासन स्था महाप्रभाय तमादिध्या तभी एक। श्री महादेव जी बोले नील कमल के समान सुकोमल श्याम शरीर वाले ग्रीट हार ओझ भुजबंध आदि से विभूषित तथा अपनी शक्ति श्री सीता जी के सहित सिंहासन पर विराजमान महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है हे राम आप आदि अंत और मध्य से रहित अद्वितीय हैं अपनी माया से आप ही संपूर्ण लोकों की रचना पालन और संहार करते हैं तो भी उससे लिप्त नहीं होते क्योंकि आप निरंतर मग्न और अनिंद हैं लीलां लीलांबिधत्मतस्व प्रपन्न भक्ता हेतु तो, नानवताई ना प्रतीयसे ज्ञानिव्यम स्वान्ते नोकम शकलम विधाय उपर्यधो चंघी उपरधोभा लोडुपोषधी प्रवर्ष वसी नएक अपने माया के गुणों से आवृत्त होकर आप अपने शरणागत भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए देव मनुष्य आदि नाना प्रकार के अवतार लेकर विचित्र लीलाएं करते हैं उस समय सदा ज्ञानी जन ही आपको जान पाते हैं आप अपने अंश से संपूर्ण लोकों की रचना करके उन्हें शेष रूप होकर नीचे से धारण करते हैं तथा सूर्य वायु चंद्र औषधि और दिष्ट दृष्टि रूप होकर उनका नाना प्रकार से ऊपर से पालन करते हैं देह भिताम पचसे भुक्त मसे समय पवनम पूप सहायो जगत्खंड मने नी चंद्र सूर्य तव गृता आप ही जठराग्निरूप होकर प्राण अपान आदि पांच प्राणों की सहायता से प्राणियों के खाए हुए अन्य को पचाकर उसके द्वारा सर्वदा संपूर्ण जगत का पालन करते हैं हे ये चंद्र सूर्य और अग्नि में जो तेज है समस्त प्राणियों में जो चेतनांश है तथा देहधारियों में जो धैर्य शौर्य और आयुर् बलसा दिखाई देता है वह आपकी ही सत्ता है शिव विष्णु भेदात काल कर्म सच सूर्य विभागा पृथ्वी विभासी ब्रह्म निश्चित मैदेण यहामेकोक सिद्ध तथा विभाग तमे भवतो विभाति हे राम भिन्न भिन्न ईश्वरवादियों को एक आप ही ब्रह्मा महादेव और विष्णु के तथा काल कर्म चंद्रमा और सूर्य के भेद से पृथक पृथक से भाजते हैं किंतु इसमें संदेह नहीं वास्तव में आप हैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही जिस प्रकार वेद पुराण और लोक में आप एक ही मत्स्यादि अनेक रूपों से प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार संसार में जो कुछ सत सत्य रूप विभाग है यह आप ही हैं आपसे भिन्न और कुछ नहीं है मूपेण यहामेक यद्योत्पन्न भनंत स्वाथा विश्यती यच्चवच्च न दिश्यते स्वा वरजंगया तरत पर जानती पर जमस्तास्तव मयातक्सेवामल विभाति तत्व पर इस अनंत सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ है जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा है उस स्थावर रूप संपूर्ण प्रपंच में आपके बिना और कोई दिखाई नहीं देता अतः आप प्रकृति आदि पर से भी पर हैं हे राम आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपके परमात्म स्वरूप का तत्व नहीं जानते अतः जिनका अंतकरण आपके भक्तों की सेवा के प्रभाव से निर्मल हो गया है उन्हीं को आपका द्वितीय ईश्वर रूप भासता है